यक्षों पिसाचों गंधर्वों तथा शुभ अवसरों नरों किन्नरों राक्षसों पक्षियों पशुओं मृगों तथा सर्पों को उत्पन्न किया नित्य एवं अनित्य भेद से चर एवं अचर सृष्टि दो प्रकार की हैं पहली की सृष्टि में उन प्राणियों के जो जो कर्म निश्चित थे अगली सृष्टि में भी उत्पन्न होकर वे बार, बार ये कर्मों को प्राप्त करते हैं इसलिए उसी प्रकार की भावना संस्कार से प्रेरित होकर वे प्राणी हिंसक और अहिंसक कोमल क्रूर धर्म अधर्म तथा सत्य एवं असत्य की प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं और वही कर्म उन्हें रुचकर भी लगता है विधाता ने स्वयं ही प्राणियों के इंद्रियों के विषयों महाभूतों तथा मूर्तियों दवस्था की है। उन महेश्वर ने प्रारंभ में वेद के शब्दों से ही प्राणियों के नाम और रूप तथा कर्मों की विविधता का निर्माण किया। वेदों में जिन सिद्धांतों तथा आर्श नामों का प्रतिपादन हुआ है, उनी नामों को ब्रह्मा पलयकालीन रात्रि के अंत में उत्पन्न पदार्थों को प्रदान करते हैं। पहले के पूर्व जो ऋतुएं और ऋतुओं के चिन्ह तथा अनेक प्रकार के रूप आकार दिखलाई देते थे अगले युगों में वे वही वही नामरूपों तथा भावों को प्रकट होकर दिखलाई देते हैं इति कर्मपुराणे खटसहस्र संहितायाम पूर्व विभागे सप्तम अध्यायः आठवां अध्याय सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी से मन और शतरूपा का आदर भाव स्वयं हुए मन के वंश का वर्णन दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन तथा उनका विवाह धर्म तथा अधर्म की संतानों का विवरण श्री कृष्ण ने कहा इस प्रकार स्थवर तथा जंत प्राणीयों की सृष्टि हुई किन्तु जब पुन बुद्धिमान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई प्रजाओं में वृद्धि नहीं हुई, तब तमोगुण की अधिकता से आवत्त ब्रह्मा दुखी होकर चिंता करने लगे और उन्होंने अर्थ का निश्चय करने वाली बुद्धि को ग्रहण किया। अधंतर उन्होंने सौधर्मानुसार रजोगुण एवं सत्तगुण को आवित्त कर स्थित रहने वाली तथा कर्म की नियामिका तमोवृत्ति को अपनी आत्मा में देखा तत्पश्चात् सत्तगुण से समुद्र रजोगुण ने उस तमोगुण को दूर कर दिया और दूर हुआ वह तम दो भागों में विभक्त हो गया ही ब्राह्मणों इस प्रकार दो भागों में विभक्त हुए तंसे अधर्माचरण और अशुभ लक्षणों वाले हिंसा उत्पन्न हुई तब ब्रह्मा जी ने अपने उस प्रकाशमान शरीर को छोड़ दिया पुनः पुरातन पुरुष प्रभु ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा आधे से पुरुष हुआ और आधे से नारी तत्पश्चात उन्होंने विराट पुरुष को उत्पन्न किया उन्होंने शत्रुपा नाम वाली कल्याणमय योगिनी नारी को बनाया वह पृथ्वी लोक तथा दो को अपनी महिमा से व्याप्त कर प्रतिष्ठित हुई वह शत्रुपा नाम वाली नारी योग के ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त थी और जो पुरुष अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का विराट नामक हुआ वह देव पुरुष मुनि स्वयं रूप में प्रसिद्ध हुआ शतरूपा नाम वाली उस देवी ने अत्यंत कठोर तप करके ब्रह्मा जी के पुत्र सयंभू मन को ही अपना पति बनाया और शतरूपा ने se मन से दो पुत्र उत्पन्न किए यही प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे इनके अतिरिक्त दो श्रेष्ठ कन्याएं भी हुईं उन दो कन्याओं में से सयंभू मन ने प्रसूति नामक एक कन्या दक्ष को प्रदान की अकुति नामक दूसरी कन्या को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने ग्रहण किया मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने अकुति से दो संतानें प्राप्त की यज्ञ और जिनसे संसार वृद्धि को प्राप्त हुआ यज्ञ के दक्षिणा से बारह पुत्र उत्पन्न हुए जो स्वयं हुं मन्मंत्र में याम नाम से प्रसिद्ध दिवता हुए और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से चौबीस कन्याओं को उत्पन्न किया उनके नाम को भलीभांति सुनो वे हैं सद्धा लक्ष्मी धरती तुष्टि पुष्टि मेधा क्रिया, बुद्धि, लज्जा, व्यपु, शांति, सिद्धि तथा तेरहवीं कन्या का नाम है कीर्ति। दक्ष प्रजापति की इन तेरह दक्षायनी मंगलमई कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन तेरह कन्याओं के अतिरिक्त इनसे सुंदर आंखों वाली दक्ष की अज्ञारह अवस्था में छोटी कन्याएं और थीं जिनके नाम हैं ख्याति सती संभोति स्मृति प्रीति चमार संतति अन्सुया पूर्जा स्वाहा तथा स्वधा शेष मुनियों ख्याति सती आदि जो ग्यारह कन्याएं थीं उन्हें क्रमशः ब्रिगु मरीचि अंगिरा मुनि पुलत्स, पुलह, परमधर्मक यक्षतु, अत्रि, नामक मुनियों, अग्निदेव, और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा का पुत्र काम तथा लक्ष्मी का पुत्र दर्प नाम से कहा जाता है। धृति का नीम नामक पुत्र तथा तुष्टिका पुत्र संतोष कहलाता है। पुष्टिका पुत्र लाभ और मेधा का पुत्र शुद्ध हुआ, क्रिया का पुत्र दंड हुआ � बुद्ध से बोध नामक पुत्र और उसी प्रकार अपप्रमाद नामक पुत्र भी हुआ लज्जा का विनय नामक पुत्र और वपों का व्यवसायक हुआ छेन शांति का पुत्र और सुख सिद्ध का पुत्र हुआ इसी प्रकार कीर्ति का यश नामक पुत्र हुआ ये सभी धर्म के पुत्र हुए काम का हर्ष नामक पुत्र हुआ जो देवताओं को आनंद देने वाला हुआ यही इतनी धर्म की सुखदायक स्त्री कहलाती है। अधर्म से हिंसा ने निक्रती तथा अमृत नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निक्रती और अमृत से भय तथा नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। माया तथा वेदना ये दो इनकी क्रमशः भय एवं नरक की पत्तियाँ हैं। माया ने भय से समस्त प्राणियों को मार देने वाले मृत को उत्पन्न किया वेदना ने भी रोरो मृतक पति से दुख पुत्र उत्पन्न किया मृत्यु से ज्ञान जरा शोक तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए ये सभी उत्तरोत्तर अधिक दुखदाई कहे गए हैं और अधर्माचरण ही इनका लक्षण है इनकी ना कोई स्त्री है ना कोई पुत्र सभी है श्रेष्ठ मुनियों इस प्रकार में तामस सर्ग की सृष्टि की मैंने संक्षेप में इस विशिष्ट सृष्टि का वर्णन किया इति कर्म कर्मपुराणे खड् सहस्र आयाम संहितायाम पूर्वविभागे प्रथम अध्याय महा अध्याय शेष साईं नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति तथा उसी कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य विष्णु माया द्वारा ब्रह्मा का मोहित होकर विष्णु से विवाद करना भगवान शंकर का प्राकट्य विष्णु द्वारा ब्रह्मा को शिव का महात्म बताना ब्रह्मा द्वारा शिव की स्तुति तथा शिव और विष्णु के अत्व का प्रतिपादन सूथ जी बोले नारद आदि महषियों ने यह वचन सुनमी पर संशय ्रस्त होते हुए वर्दाता विश्वण को प्रणाम कर इस प्रकार पूछा ृश््यों ने कहा हे जनार्दन आपने मुख्य आदि की शृष्ट का वर्ण किया अब इस समय जो संशय हमें हो रहा है उसे आप दूर करें ब्र्हा से पूर्व में उत्पुन् होने पर नामक धनुष को धारण करने वाले ईश भगवान शिव किस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्रत्व को प्राप्त हुए और कैसे जगत के स्वामी लोक पितामह अंडज हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उसे आप हमें बतलाइए श्रीकूर्म बोले ऋषियों आप सभी सुने अमित तेजस्वी शंकर ब्रह्मा के पुत्र रूप में कैसे हुए और क कमल से उत्पन्न हुए, बिगत कल्प की समाप्ति पर तीनों लोकों में घोर अंधकार व्याप्त हो गया। सर्वत्र केवल जल ही जल था, ना कोई देवता आदि थे और ना कोई ऋषि जन। उस जनशून्य अतिन्द शांत समुद्र में पुरुषोत्तम नारायण देव शेष नाग की शैया का आश्रय लेकर सोए हुए थे।